आओ पता लगाएं। गोल गोल गेंद सा पर खेल नहीं सकते मीठा मीठा मुंह में डाला रोक नहीं सकते दाल मसाला उसके अंदर ऊपर मैदा लिपटा गेंद सा आकार बनाया कर दिया थोड़ा चपटा गरम तेल में उसको डाला कर दिया लालम लाल जल्दी से तुम नाम बताओ स्वाद बड़ा कमाल तीन कोने की झोपड़ी उसमें बैठे आलू उसको चटकर जाते सबनम हो या लालू चीनी चावल मेवा दूध सभी संग में आए खूब पके आंच में सभी मजे से खाए उबले तेल में फूल कर नाचे छमा छम च्छम, गेहूं के आटे से बनती खाते तुम और हम गोल गोल उलझी रस्सी जैसी फिर तल दी जाए फिर वह डूबे चाशनी में गर्मा गर्म सब खाएं दाल चावल भीगे सारी रात काले तवे ने किया कमाल सांबर चटनी हो जब साथ उत्तर दक्षिण करे धमाल मावे की गेंद बनाई अंदर मेवा डाला तल उसको लाल किया फिर चाशनी में पाला गेहूं पीला रंग बीच में गोल छेद उड़द दाल से बनता खोलो मेरा भेद समोसा बड़ा लड्डू कचौरी गुलाब जामुन पूड़ी डोसा खीर और जलेबी एक पैर पर जमकर नाचू थक जाने पर लेट जाऊं रंग बिरंगे कागजों से बना मेरा तन आसमान में उड़ाता मुझको जन जन ऊपर फेंको तो धरती पर आऊ धरती पर मारो तो ऊपर जाऊं हवा भरो तो बढ़ता जाऊं बढ़, बहती हवा में उड़ जाऊं हाथ पैर है पर चल नहीं पाती मुंह है पर बोल नहीं पाती बदन है पर सांस नहीं ले पाती बच्चों की दोस्त बच्चों को बहुत पाती सबके परिचित हाथी घोड़े गोल सबके परिचित हाथी घोड़े गोल गोल वो खूब दौड़े खूब दौड़कर आखिर में रहते हो तो वहीं खड़े छोटे को मैं बड़ा बना दू मुझको पहचानो तो जानू दौड़ दौड़ आगे आता पीछे जाता जो भी बैठे खुश हो जाता एक खेल ऐसा जो लकड़ी से खेला जाए बड़ी लकड़ी छोटी को पीट पीट दूर भगाए झूला गेंद गिल्ली डंडा पतंग गुब्बारा लट्टू मेरीगो राउंड आवर्धक लेंस